अब विक्रांत के लिए समस्या यह थी कि उसके एयरक्राफ्ट का टाइम लिमिट खत्म हो चुका था और अब उसके पास इतना पॉइंट भी नहीं बचा था कि वो दोबारा से टाइम लिमिट को बढ़ा सके विक्रांत ने जमीन पर फेंक अवस्टिन ग अपने हाथ में उठा लिया और फिर वह नंदू के पीछे चल पड़ा लेकिन एक बार फिर से वो पैर घुटने के दर्द से कराह रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके घुटने टूट चुके हों उनमें इतना दर्द उठ रहा था कि अब विक्रांत के लिए चलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था तब विक्रांत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे नंदू का पीछा करे वो बिल्कुल असहाय सा खड़ा होकर नंदू को भागता हुआ देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले जब विक्रांत को नंदू के बीच बात हो रही थी तभी वहाँ सड़क पर इलेक्ट्रिक रिक्शा लेकर जा रहे एक बूढ़े की नज़र उन दोनों पर पड़ गई थी और अब नंदू ने विक्रांत के ऊपर स्टेंडगन से हमला किया था तब भी उस बूढ़े ने देख लिया था उसने विक्रांत के हाथ से मोबाइल फोन भी गिरते हुए देख लिया था ऐसे में वो विक्रांत को देखने के लिए चला आया था लेकिन ये इलेक्ट्रिक साइकिल विक्रांत के सामने से उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी ऐसे में रोड पर पहले उस इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले से नंदू मिल जाता है अब तक नंदू की नज़र भी उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे इलेक्ट्रिक रिक्शे पर पड़ चुकी थी ऐसे में उसकी आंखें भी चमक उठी थी फिर जैसे ही वो बूढ़ा नंदू के पास इलेक्ट्रिक साइकिल लेकर पहुँचा नंदू ने बिना किसी संकोच के उस बूढ़े को लात मारते हुए रिक्शे ऐसी नीचे धकेल दिया और खुद रिक्शे पर बैठ इसे मोड़ने की कोशिश करने लगा हालांकि उसकी कोशिश करने के बाद भी इलेक्ट्रिक रिक्शा बिल्कुल भी चल नहीं रहा था वो बार बार इस इलेक्ट्रिक रिक्शे को स्टार्ट और बंद करने की कोशिश कर रहा था उधर विक्रांत स्केटबोर्ड के सहारे किसी तरह आगे बढ़ने लगा था अभी नंदू इलेक्ट्रिक रिक्शे को चालू करने में ही लगा हुआ था तभी विक्रांत रिक्शे की पिछली सीट आरोप जाकर बैठ गया कुछ ही देर में नंदू को ये एहसास हो गया की उसका इलेक्ट्रिक रिक्शा किसी खराबी की वजह ऐसी नहीं बल्कि विक्रांत की वजह ऐसी चालू नहीं हो रहा था ने जरूर इस इलेक्ट्रिक रिक्शे के साथ कुछ न कुछ किया है वो मुड़कर विक्रांत को गुस्से से घूरने लगा अब तक विक्रांत उसके ठीक पीछे आ चुका था और उसने तुरंत ही नंदू के गले में स्टेनगन का तार डालते हुए उसे पीछे से फंसा दिया विक्रांत के इस अचानक के एक्शन को देखकर नंदू बिल्कुल अवाक रह गया वो अपना हाथ पैर चलाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था लेकिन जैसे जैसे वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वैसे वैसे विक्रांत स्टेनगन के तार को और ज्यादा टाइट करते हुए उसे अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश भी करता जा रहा था विक्रांत ने उसके गले में तार को इतना टाइट कर दिया था कि अब उसके लिए बोलना या चिल्लाना भी काफी मुश्किल हो गया था फिर विक्रांत ने तार खींचते हुए ही उसे रिक्शे से नीचे उतार लिया और सड़क के किनारे ले जाने लगा विक्रांत उसके साथ काफी बेरहमी से पेश आ रहा था इस समय नंदू के चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था वो खून सी लाल आंखों से विक्रांत को घूरे जा रहा था जबकि वो अपने हाथ को बार बार हिलाते हुए खुद को छोड़ाने के लिए कह रहा था यानी कि अब नंदू हार मान चुका था लेकिन अब विक्रांत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था उसके एक पैर में भयानक चोट लगी हुई थी और वो अच्छे से जानता था की अगर अब की बार नंदू उसकी पकड़ से निकल गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सोचकर उसने नंदू के गर्दन से लिपटे हुए तार को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ रखा था और उसके साथ ही उसने काउंटिंग भी शुरू कर दिया एक दो तीन चार नंदू के लिए सिचुएशन हर सेकंड खराब होती जा रही थी अब उसके पास विक्रांत का सामना करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था बस वो विक्रांत के दया के सहारे ही चल रहा था वो अपने हाथ पैर पटकते हुए बार बार उससे खुद को छोड़ने की विनती कर रहा था लेकिन विक्रांत बड़ी बेरहमी के साथ उसे रिक्शे से उतारकर घसीटे जा रहा था धीरे धीरे नंदू कमजोर होता जा रहा था और कुछ ही देर में उसके हाथ पैर ने हिलना बंद कर दिया तब जाकर विक्रांत ने अचानक से तार को छोड़ दिया और नंदू जमीन पर लाश की तरह गिर पड़ा उसके गले में तार का निशान बन गया था और मुंह से सफेद रंग की हल्की झाग भी निकलनी शुरू हो चुकी थी विक्रांत के भी दाएं पैर में भयानक दर्द उठने लगा था लेकिन फिर भी वो नंदू की हालत चेक करने के लिए उसके पास गया पास जाने पर पता चला कि उसकी आधी जान जा चुकी है इस वक्त बस उसकी हल्की सासे ही चल रही है लेकिन उसकी आखे ऐसी हो उठी थी, थी जैसे मानो अभी निकल बाहर आ जाएंगी और चेहरा भी एकदम लाल हो चुका था हाथ पैर तो मानो किसी लाश के हों सिर्फ उसकी हल्की सांसें ही इस बात को साबित कर रही थी कि नंदू अभी जिंदा है विक्रांत भी दर्द से कराह रहा था और वो अपने दांत पीसता हुआ किसी तरह रिक्शे के सहारे चलने की कोशिश कर रहा था फिर अंत में वो करहाता हुआ किसी तरह से रिक्शे की टेक लेकर जमीन पर ही बैठ गया उसके ठीक सामने नंदू बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था आखिरकार थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस सायरन के बजने की आवाज सुनाई देनी शुरू होगी विक्रांत ने सिर घुमा कर देखा तो उसे दूर से ही पुलिस की कई सारी गाड़ियां उसकी तरफ बढ़ती नजर आ रही थी पुलिस के साथ आर्मी की भी एक दो गाड़ियाँ बढ़ी चली आ रही थी अब जाकर विक्रांत ने एक राहत की सांस ली और वो अपने पैर को पकड़ दर्द से कराहता वैठ गया दरअसल अब इलेक्ट्रिक रिक्शा लेकर भागने की कोशिश कर रहा था तब विक्रांत ने पावर जैमर डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था इसी वजह से नंदू इलेक्ट्रिक रिक्शे को स्टार्ट ही नहीं कर पाया और अगर विक्रांत पावर जैमर डिवाइस को एक्टिवेट ना करता तो शायद आज वो नंदू को पकड़ भी नहीं पाता अब उसने राहत भरी सांस ली तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ बैठे उस बूढ़े पर पड़ी जिसको नंदू ने लात मारकर रिक्शे से नीचे धकेल दिया था उस बूढ़े आदमी ने बड़ी सहजता के साथ विक्रांत से कहा बच्चा तुम्हारे फोन में क्या हुआ था अभी तुम्हे चोट लग गई थी क्या विक्रांत तो उस बूढ़े आदमी की तरफ देख मुस्कुरा पड़ा और सोचने लगा की इस आदमी के पास कितना धैर्य है लगभग एक घंटे बाद जामनगर में स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के वार्ड में रूही अपने हाथ में एक लंच बॉक्स लेकर बैठी हुई थी और वो विक्रांत से नाराज होकर कह रही थी ये लंच आपको किसने ने दिया आपने इसमें से कुछ खाया तो नहीं आपके घुटने में सीरियस चोट लगी है फ्रैक्चर हो गया है वो और अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आपके घुटने का ऑपरेशन करने वाले हैं और आपको पता नहीं है कि ऑपरेशन के कुछ घंटे पहले आप कुछ भी नहीं खा सकते विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए रूई की बातों से सहमति जता दिया और फिर उसने सवाल किया सर्जरी होने वाली इसका मतलब अब मैं पूरे महीने इधर बेड पर ही पड़ा रहूंगा कहीं आ जा भी नहीं सकता दरअसल एक महीने से ज्यादा आपको यहीं पड़े रहना है रूही ने कहा डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर आप तीन महीने से पहले भी निकल जाओ तो भी बहुत लक्की हुई और अब आपको पूरी तरह ठीक होने में लगभग एक साल लग जायेंगे लेकिन आप ये बताइए की आपको ये चोट कैसे लग गयी विक्रांत ने बताया कार से टक्कर लग गई थी अरे वो गैरेज के सामने ही तो लगी थी याद नहीं तुम्हें वो रोहि हाँ, ने अपनी आखे बड़ी करते हुए कहा लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने तुरंत ही विक्रांत के आगे दूसरा सवाल भी दाग दिया लेकिन फिर आपने टूटे पैर से नंदू का पीछा कैसे किया वो तो खेत से होकर भाग रहा था ना अरे शुरू में इतनी चोट नहीं लगी थी विक्रांत ने कहा बाद में जब नंदू से भिड़ने लगा तब ज्यादा चोट लगी थी रोही ने फिर अपनी भौं टेडी करते हुए कहा सर आप जो ना मेरे लिए दिन और दिन मिस्टीरियस होते जा रहे हैं और आप ये बताइए कि आपने उन लोगों को ट्रक से दौड़ाकर कैसे पकड़ लिया था आपके पैर में चोट लगी थी फिर भी आपने इतनी हैवी ट्रक ड्राइव की फिर ट्रक से ही उन लोगों को पकड़ भी लिया उसके बाद उनके पूरे गैंग से फाइट भी की उसमें भी आप जीत गए और फिर आप नंदू के पीछे भी दौड़ने लगे और अंत में उसे भी पकड़ लिया वाह मतलब पूरा टॉम क्रूज बन गए हैं आप इतना तो वो फिल्मों में नहीं करता जितना आप रियल लाइफ में कर रहे हैं कमाल है पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आप अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहे थे फिर भी आपने नंदू को पकड़ा कैसे रूही ने विक्रांत को कुछ कहने का मौका ही दिए बगैर ही उसके आगे प्रश्न रख दिया